शिवपुराण वायवी संहिता द्वापर तो में भगवान शिव हरि सत्यव्रती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें चार भागों में विभक्त किया इस प्रकार चार भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके चार लाख श्लोकों में सीमित किया आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार सौ कोटि श्लोकों में है जो द्विज छहों अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के पांच लक्षण हैं छोटे और बड़े के भेद से अठारह पुराण बताए गए हैं पहला ब्रह्मपुराण दूसरा पद्म पुराण तीसरा विष्णुपुराण चौथा शिवपुराण पांचवा भागवत पुराण छठवा भविष्य पुराण सातवां नारद पुराण आठवां मार्गंडेय पुराण नौवाँ अग्निपुराण दसवाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्यारहवाँ लिंग पुराण बारहवाँ वराहपुराण तेरहवाँ स्कुराण चौदहवाँ वामन पुराण पंद्रहवाँ कुरुपुराण सोलहवाँ मत्स्य पुराण सत्रहवाँ गरुण पुराण और अट्ठारहवाँ ब्रह्मांड पुराण यह पुराणों का पवित्र क्रम है इसमें शिवपुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है इस ग्रंथ की श्लोक संख्या एक लाख है और यह बारह संहिताओं में विभक्त है इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है वेद व्यास ने इस एक लाख श्लोक वाले शिव शिवपुराण को संक्षिप्त करके चौबीस हजार श्लोकों का कर दिया है इसमें सात संहिताएं हैं पहली विद्वेश्वर संहिता दूसरी रुद्र संहिता तीसरी सतरुद्र संहिता चौथी कोटि संहिता पाँचवीं उमा संहिता छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता है इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएं हैं विद्वेश्वर संहिता में, तो में, में, तो में दो हजार रुद्र संहिता में दस तो हजार पाँच सौ शतरुद्र संहिता में दो हजार एक सौ अस्सी कोटिुद्र संिता में दो हजार दो सौ चालीस उमा संहिता में एक हजार आठ सौ चालीस कैलाश संहिता में एक और वायवीय संहिता में चार श्लोक हैं इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया केवल चार हजार श्लोकों की वायवी संहिता रह गई है जो दो भागों से विभयुक्त है उसका वर्णन मैं करूंगा जो वेदों का विद्वान न हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए जो भगवान शिव का भक्त हो शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो उस जाते बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है